श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव के समालोचन की आवश्यकता फिर उस संबंध में और कोई बातचीत नहीं हुई इसके बाद सब लोग दूसरे प्रहर के पूजन तथा ध्यान में संलग्न हो गए अभेदानंद जी उस समय गंभीर ध्यान मग्न हुए उस प्रकार ध्यान करते हुए उनको इससे पूर्व हमने कभी नहीं देखा था उनका सारा शरीर निश्चल होकर गर्दन तथा मस्तक झुक गया था एवं कुछ काल के लिए उनकी बाह्य चेतना एकदम विलुप्त हो गई थी उस दृश्य को देखकर कर वहाँ उपस्थित सभी लोग यह सोचने लगे कि अभी स्वामी जी को स्पर्श करने के कारण ही उन्हें इस प्रकार का गहरा ध्यान लगा है स्वामी जी भी अभेदानंद जी की उस अवस्था को देखकर अपने एक साथी को संकेत कर उसे दिखाने लगे रात के चार बजे चतुर्थ प्रहर का पूजन समाप्त होने के उपरांत स्वामी रामकृष्णानंद जी वहां आए और स्वामी जी से बोले ठाकुर श्री राम कृष्णदेव को उनकी भक्त मंडली ठाकुर कहा करती थी आपको बुला रहे हैं सुनते ही स्वामी जी निवास स्थल की दूसरी मंजिल में उनसे मिलने के लिए चल दिए श्री राम कृष्णदेव की सेवा के लिए रामकृष्णानंद जी भी उनके साथ आ गए स्वामी जी को देखते ही श्री राम कृष्णदेव बोले क्यों रे कुछ जमा होते न होते ही खर्च पहले अपने अंदर अच्छी तरह जमा तो होने दे फिर कहाँ किस प्रकार से खर्च करना है यह स्वयं ही समझ में आ जाएगा माँ ही सब समझा देगी उसके अंदर अपना भाव प्रविष्ट कराकर तूने उसकी कितनी क्षति की है देख भला वह अब तक जिस भाव को अवलंबन कर चल रहा था वह संपूर्ण नष्ट हो गया मानो छह महीने का गर्भ नष्ट हो गया खैर जो होना था हो चुका अब से सहसा कभी ऐसा न करना जो भी हो छोकड़े का भाग्य अच्छा है स्वामी जी कहा करते थे मैं तो यह सुनकर चकित ही हो गया पूजन के समय हमने नीचे जो कुछ किया वह सब ठाकुर ऊपर बैठे जान गए क्या करूं? मैं उसी भर्सना को एक अपराधी के समान चुपचाप सुनता रहा फल यह हुआ कि अभेदानंद जी जिस भाव की सहायता से धर्म जीवन में अग्रसर हो रहे थे उसका तो समूल उच्छेद हो ही गया साथ ही अद्वैत भाव को ठीक ठीक धारणा करना तथा समझना समय सापेक्ष होने के कारण वेदांत की दुहाई देकर वे कभी कभी सदाचार विरुद्ध कार्यों को करने लगे तब श्री रामकृष्ण देव के द्वारा अद्वैत भाव का उपदेश तथा स्नेहपूर्वक उनके उन कार्यों की भूल त्रुटियों को निर्देश किए जाने पर भी अभेदानंद जी के लिए उस भाव से प्रेरित होकर जीवन के प्रत्येक कार्य में यथार्थ रूप से अग्रसर होना श्री कृष्ण देव के शरीर त्याग के बहुत दिनों के बाद जाकर कहीं संभव हो सका था सत्यलाभ अथवा जीवन में उसकी पूर्णाभिव्यक्ति के लिए अवतार पुरुषों की चेष्टाओं को जो स्वांग मानते हैं उस श्रेणी के भक्तों से हमारा यह कहना है कि श्री कृष्ण देव के श्रीमुख से हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी वरन इसके विपरीत अनेकों बार ऐसा कहते सुना कि नरलीला में सभी कार्य साधारण मनुष्य के समान ही होते हैं नर शरीर को स्वीकार कर भगवान को मनुष्य की तरह सुख दुख भोगने पड़ते हैं एवं मनुष्य के ही सदृश उद्यम चेष्टा तथा आदि के द्वारा सभी विषयों में पूर्णत्व प्राप्त करना पड़ता है संसार का आध्यात्मिक इतिहास भी इस बात की पुष्टि करता है तथा युक्त की सहायता से विचार करने पर यह बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है कि यदि ऐसा न हो तो साधक पर दया करने के हेतु निर्देह धारण करने का ईश्वर का उद्देश्य बिल्कुल सिद्ध नहीं होता और ईश्वर के निर्देह धारण करने के सारे झंझट में कोई सार्थकता भी नहीं रहती भक्तों को श्री राम कृष्ण देव जो उपदेश देते थे उसमें हमें दो प्रकार के भाव दिखाई देते हैं उनकी कुछ उक्तियों का उल्लेख करने से पाठक इस विषय को स्वयं समझ जाएंगे। यह देखा जाता है कि एक ओर तो वे अपने भक्तों से कह रहे हैं मैंने चावल पका लिया है तुम परोसे हुए भात की थाली लेकर खाने को बैठ जाओ साँचा तैयार हो गया है तुम लोग उसमें अपने अपने मन को डाल दो तथा उसे गढ़ लो यदि स्वयं कुछ भी ना कर सको तो मुझे अपना मुख्तार बना लो इत्यादि साथ ही दूसरी ओर उनका यह कहना है एक एक करके सब वासनाओं को त्याग दो तभी अग्रसर हो सकोगे आंधी के सम्मुख जूठी पत्तल की तरह बने रहो कामनी कांचन को त्याग कर ईश्वर को पुकारो मैं सोलह आने कर चुका हूँ तुम एक आना भर तो करो इत्यादि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके इस प्रकार के दो भावों की उक्तियों का अर्थ बहुधा समझ में न आने के कारण ही दैव तथा पुरुषार्थ निर्भरता तथा साधन इनमें से किसको अवलंबन बनाकर जीवन में अग्रसर होना चाहिए यह हम निर्धारित नहीं कर पाए हैं दक्षिणेश्वर में एक दिन अपने एक मित्र स्वामी निरंजनानंद जी के साथ इस विषय को लेकर कि मानव में स्वतंत्र इच्छा का अस्तित्व कुछ विद्यमान है या नहीं बहुत देर तक वाद विवाद करने के पश्चात उसके यथार्थ मीमांसा के लिए हम श्री राम कृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए बालकों के विवाद को कुछ देर तक वे कौतूहल से सुनते रहे तदनंतर गंभीर होकर बोले अरे कोई स्वाधीन इच्छा भी किसी के अंदर कुछ विद्यमान है क्या इस ईश्वरक्षा से ही सर्वदा सब कुछ हो रहा है और होता रहेगा अंत में मनुष्य को इस बात का पता चलता है फिर भी यह बात है कि मानो किसी गाय को एक लंबी रस्सी के द्वारा खूटे से बांध दिया गया है वह गाय खूटे से एक हाथ दूरी पर खड़ी हो सकती है और यदि चाहे तो रस्सी जितनी लंबी है वहां तक जाकर भी खड़ी हो सकती है मानो की स्वाधीन इच्छा भी इसी प्रकार की है वह गाय उस दायरे में चाहे जहाँ बैठे खड़ी हो अथवा घूमती रहे इसीलिए मनुष्य उस इस प्रकार से बांधता है उसे इस प्रकार से बांधता है ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने भी मानव को कुछ शक्ति देकर तदनुसार वह जैसे एवं जितना चाहे उसका प्रयोग कर सकता है इस प्रकार की स्वतंत्रता देकर उसे छोड़ दिया है इसीलिए मनुष्य अपने को स्वतंत्र समझता है किंतु रस्सी खूटे से बंधी हुई है बात यह है कि उनसे आर्त होकर प्रार्थना करने पर वे उसे ढीला कर बांध सकते हैं उस रस्सी को और भी लंबी कर दे सकते हैं और चाहे तो गले के बंधन को एकदम खोल भी सकते हैं इन बातों को सुनकर हमने पूछा मान्यवर तब तो साधन भजन करने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है हर एक फिर यह कह सकता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं सब उनकी इच्छा से ही कर रहा हूं श्री रामकृष्ण अरे केवल कहने से क्या होगा किल काटे नहीं हैं केवल इस प्रकार कहने से ही क्या काम चल सकता है कांटे पर हाथ पड़ते ही उसके चुभ जाने से मनुष्य ऊह करके चिल्ला उठता है साधन भजन करना यदि मनुष्य के हाथ में होता तब तो सभी लोग उसका अनुष्ठान कर सकते किंतु मनुष्य फिर क्यों नहीं कर पाते हैं बात यह है कि उन्होंने तुमको जितनी शक्ति दी है यदि तुम उसका उचित प्रयोग न करो तो वे उससे और अधिक नहीं देंगे इसीलिए पुरुषार्थ या उद्यम की आवश्यकता है देखो ना, सभी को कुछ न कुछ उद्यम करके ही ईश्वर कृपा का अधिकारी बनना पड़ता है ऐसा करने पर उनकी कृपा से दस जन्म के भोग एक ही जन्म में समाप्त हो जाते हैं किंतु उन पर निर्भरशील होकर कुछ न कुछ उद्यम करना ही पड़ता है इस प्रसंग में एक कहानी सुनो